तेरी तो तो करी मेरी लाज न राखी एक मैं मैं भी जग में कुआं को देख, देख, तो अपनी कर दी मैं दो पैसा की ना छोड़ी धनदार वाला तकमा मरने का तकमा सबसे बड़ा औरत का तो क्या कौन अलीजान बोलता है कौन से अपना भाई उमरान से तो कजा भाई से कहते भाई मेरी बात सुनियो तो क्या भाई के सामने क्या सुना तो क्या बात चलती है सुन वाली, मेरी सुन भाई भी नि घर कैसे भी साजो तिरिया तेरी घर में करे भी दुभा बजे अबू कैसे बाजो हरा तिरिया घर में करे माता ने चिट्ठी लिखी याने तो दिनों पिहर बिगाड़ भाई तू ना हमको कीजियो राजू मिटे हमारी सुन भाई उमरान ने भेगर कैसे साजो तेरे तेरी घर में करे दो भाग बजे कैसे बाजो माता ने को ने चिट्ठी लिखी या को दिन बिगाड़ भाई तू न्याड़ा हमको की और इनको तो न्या कर दे हमको और हमारी लड़ाई मिट्टे तो आंखन में आंसू आ जाते हैं कौन के भाई उमरान के हरा बीरा मेरी बात सुनो दोस्त इतना काम हो जाएगा कौन सा तो क्या भाई को समझा तो हरा सुन तू अली जान सा नु मेरी मानो सो तू अली, अली भी जान साबीर अली बीजान साबीर कह तनू निय मानो ना में कम से नाई भी कमीर, कठन मंदी को नाई भी कमीर, कठन मंदी को रहनो। जे तू मुल भी लदा गो जहाज रहूं तेरा घर पे भाई हरा बीरा सुबे गो गोबा बिना जी कम से नाही सा तो सुख हूँ अरे याबिद भी दो सीख रियर बियर हो जाएगा है ना बीठी जान सबीर कहन तो मेरी मानो न्याला में कम से नहीं कमेर कठनर मंडी को रहनो जैत तू मुल्क लद्दा जहाज रहू तेरा घर पे भाई मोसू साजा जाए ले गो बा फिर कम से नहीं अली जान कहूं तो सीख रेर कहूँ तोड़ा ना है ठीक तो भाई साहब न्याा होना में कोई फायदा नहीं है और हम अलग अलग बिछड़ छिड़ तो भाई को भाई समझा लो तो कौन जिठानी जैनम दौरानी खातून का पान में लूगड़ पटकती है तो क्या माफी मांगती है में तेरी भी आदी नी देना तू माफ़ी मै ना में तेरी भी आधीन भी देवे तू बोलू भी माफ़ी मैंने की बात कसम मेरा पाके कसम मेरा पाकी खुदा की, की तू पैसा गो तेर पीब पर लेखा में कस पे लाऊ मुह पे मेरोगुस्से भर गोभी रोज में कसे भी सुनाऊ अरे गुस्से भरगो गोबी पी भी में कसे भी सुलाऊं अरे जे धरती भी फट जाए समा भे में जाऊं अरे जे धरती भी फट जाए समा बेनाया मैं जाऊ भे नरी मैन माँ का भी जाया यारी बीर सूबी। तो की होया ना हुई हैरी भेना मे अरी खता भी करे, करे, करे मेरी माँ बहना मैं औ भा में तुमकू माफी खातून का पान में कौन बड़ी जिठानी जैनम लोगरा पटकती बहना मैं तेरी तेरिया तुमकू माफी मैंने की नीना दो कसम मेरा पा खुदा की तेप तेरो साकत हो गो पीऊ पड़े का कस पे लाऊ मेरों मुँह पे गुस्से भरगो गो रोज मैं कैसे सुनाऊं जय धरती फट जा समा में या मैं जाऊं भैना तेरी माँ का जाया बीरसू मैंने की खता करे ने माफ और बहना मेरी खता को माफ कर दे खुदा के वास्ते और मत हो तो कौन हाथून पकड़ के अरे मेरी शौक की शौक चली जा हांडी से तेरा फोड़ दूंगी मेरा भाई से दोभात तय न करिए जिद जाती है और नहीं मानती तो कौन कहती जैनम उमरान से अपने घर वाले से कौन पे कराची के साहुकारों के पास अब एक भी नहीं आ रहा पूरे मुगल पठान हर शेख इकट्ठे होते हैं पूरे साहूकार इकट्ठा होकर मतो करते भाई हमने पहले एक दुकान थी हमने क्या अनुपा दो करवा दी पांच सौ रुपया गया धूती को और एक दुकान की दो दुकान कर दी पहले कोई अभी को जाओ बिल्कुल भी ना आए है कोई पूरा कराची शहर में जो दोनों भाई ने रेर बेर करे अलग अलग, अलग बिल्कुल दूर बिस्टा दिया खत्म कर दिए तो दो साहूकार छठते मोहन बड़े का नाम सहन छोटा को नाम मोहन दोनों भाई पट सात फान का बीड़ा चाप जाए हम हे दोनों भाई हर क्रांति को कसम देते हैं दोनों भाई ना हम खत्म कर देंगे कौन कौन पे पे दुकान दुकान खोल लेता है के पे। और दुकान खोलता कौन के और खोलता पे अली जान के पे दोस्त बन जाता है ठार से जबरदस्ती सुन सैयद का कमर जी सुनो हमारी बात बेस में दोनों हम कामन लेके साथ तो भाई साहब मेरे तो भी दिल ना लगे तुम्हें तो, तो, तो, तो क्या अली जान को यहाँ से उठाते तो, तो क्या कहते तो कौन मोहन साहूकार मेरी बात सुनियो अली जान इतनी बात है तो सुन का भी कमर जी मेरो भैयास भी परदीस बिनज भी, पर भी मिला ले सुतो तो मुलखन ला जहाज करे मालन की भी भर्ती हूँ सुचन लावा भी माल नहीं माया की कमती कंचन लावे भी माल भी नहीं माया की कमती कर सैयद भी साहूकार जी सुनो भी हमारी बात बनज करा प्रदेश में दोनों अपनी लिए का मन लिया सुन सैयद का कमर जीव तो मेरोजी बनज करा प्रदेश मिला ले मोहू साजी हिस मुल्क नदा जहाज करा माया की भर्ती हूं सु कंचन लावा माल नहीं माया की कमती सुन सैयद साहुकार जी सुने हमारी बात करा प्रदेश में दो सत दोनों अपनी काम लेके साथ कौन? तो विद्या तो तो होके तो क्या गुप्त गुप्त तो क्या दोनों साजी सा, साथ में तो क्या सावकार मोहन के साथ उठते हो तो क्या बात चलते हैं? क्या जहाज भरते हैं कहा से विदेश के लिए चलते अरे दोनों तो साजी भी हुआ जहाज़ की करीबी तैयारी तयारी दोनों साजी भी हुया भी जहाज़ की करीबी तैयारी इन मंडी नहीं भी खरीद भरो जब गल्ला भी भारी मंडी गल्ला भारी अब तो की भी भरा भरा भरा जब अकरा भी जीरा भरली मेहंदी और अजवान चना भी भरी मेहंदी ओरी अजवान भी भरा जबी चना भी भुतरा इन भरली रुई भी कुपास भरी ही खानन की भी बुरी हरा जितनी पैदा हिंदस बीता भरी सब थोड़ी थोड़ी राजनीस बीता थोड़ी थोड़ी हरा जब दोनों भी साजी अरे चल दिया भी, जादन थो के भी जहाज सवार कोई दिना का बीच में मैं तो पहुंचा शहर भी से दोनों साजी चला जहाज की करी तैयारी बल मंडी लई खरीद भरोज गल्ला भारी गेहूँ चावल भरा भरा जब अकड़ा जीरा भरली, मेहंदी और अजवान भरा जब चना बेरा भर ली रुई कुछ थोड़ी थोड़ी दोनों होके जहाज सवार कोई दिना का बीच में जद्दा पहुंचा शहर बजार बरार। तो जद्दा शहर में पहुंच जाते है दोनों के दोनों जद्दा में जाते तो कौन मोहन के दिल में ग् थी भैया अलग कमरा अलग कमरा मैं ले लेता हूं। दो दिन चार दिन दिन हो हो हो जाए, जाए, जाए चार यानी कि जिस काम तो यार वही काम वही तो तो में दोस्त चल तो चल सुबह सुबह और बाघ में घूम का ले जाता कहा बाघ में बाघ में ले जा करके और घूमते घूमते शाम को चार बजे भूख लगन लग जा दोनों ने कल में आम का जोड़ा पकड़ के चुपचाप गुप्त गुप्त तोड़ लेता है कौन मोहन ले भाई अली जान ठीक है एक मजहर भर देता है एक बढ़िया ले भाई साहब तू तो भूख लग रही कुछ पायो बाघ में ना पाओ यार मुहे पायो आम का जोड़ा हम तो भी जहर भी ना खाए डाट एक आम दोस्त तू खा ले एक मैं खा लेता हूँ प्यार मोहब्बत के साथ उसने दोस्ती के साथ वो आम दोस्त। ओ मेरे ओ भाई ओ मेरे प्यारे भाई। मुझे खुदा के वास्ते मेरी बीबी खातून से मिला दे यार मेरी जान निकली जा रही यार क्या यार तू क्या दोस्त है अः भैया बीबी हमारे भी हमें तो कुछ हो ही ना रहो नहीं यार मुझे बीबी से मिला देते कौन इसको कंधा पे पटक के झटका के नाल में तो बीबी खातून लाती है बिठा के गोड़ा पे धरती है। तो क्या वियोग तो करती है क्या रोती है, तो क्या करती है कौन बीबी खातून तो क्या कहती बात चलती राज तो देख पिया को बिहार की राज्य की प्रिया को नारिया की डकर मेरो डूबो जावे भी जहाज मिर करे पैसाई हरा मेरो डूबो जाए भी जहाज मिर करे पैसाई ना भावच भी ना नण अरे नाई मेरी ही भी सासू मैंने पुत्र जन्मों बिना आज तकिया पियासू हरा मैंने पुत्र जन्मों बिना आज तकिया पियासू कंचन बनो भी शरीर ना दू जाने देखो जा की चूड़ी पेरे ही हार काला गो पिया को राजा की चूड़ी पेरे बिहार आरा में अपना भी पीके अरे कारण ही आर नितकी में मांझे ही अंग भी शरीर आरय मेरी उजवड़ी भी बिजती जाते हेरे मेरी कौन बी भाई अपना देख पिया का हाल नाची डकराई डूबा जाए जहाज मेहर करिया या मेरे ना भाव ना, ना ना, ना है मेरी ही सासू मेरे पुत्र जन्म ना आज तक या पियासू मेरे कंचन बनो शरीर ना दू जाने देखो जा की चूड़ी पहरी हाथ आगो पिया को अपना पी के कारण मांजे अंग शरीर जोड़ी बिछती जाते मौला मेरी ही कौन बंधा तो सरदारों ये इसको यहाँ पर रोती है वियोग करती है तो कौन परवरदिगार के दुआ लगती है। फिर पछाड़ खाती है फिर रोती है तो क्या रोती रोती कहती है जोड़ा बिछड़ जा सालस को रोते बीते उम्र तुम आज बिन अल को सब ये खूबी हुई हराम। रोती, रोती करती तो वाला लगती है। फकीर का में लाता है ला माता तो फकीर के भेज में आ जाता है रोती रोती और सच्चे मोती लेके जाती है पल्ला पल्ले साई माता रोती रोटी भिक्षा दे रही ये क्या बात है माता दिल में दुख देख नीच बात क्या देखो बेपो बास जस्तू रोर बीर हा माता अच्छी हट्टी कुट्टी क्यों रोती है सायल क्या पूछेगो मेरी बात भी, तो तेरी भी ले जा अरे हराबी बाग के बीच सूख गयो मेरे बी पौधा हरा या तो हराबी बाग के बीच सूख गयो मेरे बी पौधा सायल प्रदेशन के भी बीच पढ़ो घर मेरे बीगा को मेरा पीकी आगी भी मो भी खुदा खो बरा मेरा पी बो हुकमना टले भी खुदा को खो मेरा भी प्यारा पीब पे घारी भी बीती है आए सुबह मेरा महल की है अरा सायली मेरी जुआरी भी भी जा क्या कुछ है बात भी अपनी ले जा हरा मेरा मेरा जाए हरा तो बाग के बीच सो मेरे पौधा के बीच पड़ो घर मेरे डांको किया कौन सी अ माता बेकार रोजती दुनिया में रोणो है बेकार रोड जो नीर बहावे जा माड़ी को बाग तोड़ के फल मंगावे फल तोड़े है बावली रोवा हाल बेहाल की रोवा हाबा हबावली सबसे रूप खुदा का हाल माता माली सींचे बाग हो पौधा पर फल को तोड़ मंगा जगत का यह धंधा माड़ी सिंचे बाघ को सिंच की रोवा हबावली आज तो हाल बेहाल हाथा कच्चा भी तोड़े पक्का भी तोड़े ऊपर वाला की मर्जी साहिल अमर बेल को अल्लाह ने रोक सुखी कर दी ना ब्याह जड़ सू तो डर खत खटे ऐसे की जनानी मर्द के पीछे होती है अमर बेल कैसे रह जाएगी जब जड़ कट जाएगा अ माता जड़ कट जाए रूख की बेल पहले साथ देगी छोड़ कौन कहता है उजमीन लेता है जड़ कर रूप की बेल पहले साथ देगी छोड़ और के हाँ बात जा लिपटे का वही निभा करे मनचा जाकर निपट जाए बेल दूसरा दूसरों पार कर नहीं।, नहीं है सुन साहिद तो सुख सच्ची ले जमान खाऊ कसम सुबह की दूसरों पी के हराम दूसरों पिया दुनिया में ना कहूंगी राजा का मुखो साहिल अल्लाह वास्ते खुदा सुख तुम दुआ लेने मांग ओ माता दुआ तो मांग लो लेकिन एक बात है सुन माता तो सुख ये बातन गिर खुदा के के तो अपना पिया बात तो अपना ना कहनी पड़ेगी एक बात तो मैं बताई का होता देखे ऐब कु होता देखे ऐब कु जाहिर कर्ण नद का होता देखे ऐब है, का है जाहिर कर्ण नद जो कोई ऐब छुपावे जगत में माता वाह को रब माता किसी का ऐब छुपा लेना चाहिए किसी का ऐब नहीं कहना चाहिए लेकिन जब कसम खाई सुबह भर दीनो साई दी को मालूम खबर रबी मोकू मोह अजा कह तो देखो ऐप कर नहीं कहनी पड़ेगी घाट दूध सेहत में में घोल के दे दे हो जिंदगी करे अल्लाह गोली निकाल तो फकीर बहुत सोया आंख खुल जाती है कौन कहली जान की तो आजकल का सब वक्त की बेहद नहीं नुकहती तू सो कहा कसम पक्की लेकिन चूँ नहीं करती है हाँ लाला तुम सो गए थे और मैं आपका सिर दबा रही तुमको ठंडी ठंडी हवा लगी बीबी ओ तो हमदर्दारो मेरा दोस्त कहा है मोहन बनी हो मोहन साहब कहा बता दो बीबी तो कौन आजकल की तो पड़ा खेतीवाहर तो देखिए सत्यवादी सत्य भरी ओ तो एक बात है साहु कार जी आप लौटो आराम करो आपकी तबियत ठीक ना नहीं बीबी खुश नहीं रहूंगा तो नहीं रहेगा तो एक बात कहूँ एक काम करना मैं आपके लिए चाय चला तो मेरी चाय बने इतने तक आपको अब तो इतने तेरी चाय बनेगी इतने वापिस आ जाऊंगा तो कौन जबरदस्ती अली जान मिलने के लिए दोस्त करी चल देता देखते हैं तोड़ी पड़े जाए कौन के मोहन के जहर सुबह ना मारो मार था हाथ दे के आर्या के सामने आज झूठ यहां से अचान लग जाए तेरे तो तकलीफ ही हो कुछ बीमारी को जोर तो रात दिन ऐसे यार मैंने सुनी बीमार हो मेरे दिल में दिली ना लग रहा है बिल्कुल आ जा भाई पास बैठ जाए यानी यार अलीजान दुकान है बैठ जा मैं बाजार का भाव लेकर आता हूँ तो मंडी में क्या भाव यानी कि मेरे बीबी ने ना कही चाहे ठंडी हो जाए जल्दी आना नहीं यार भाई तू मेरे दोस्त कल सुबह बैठो अब तू बैठना पड़ेगा मैं मंडी को भाव जबरदस्ती जिद करके आए जावे तो कौन कहा चला जाता है जबरदस्ती बिठा के और कहा के बिठा दिया यार तेरों भी साजो मैं भी साजी मैं काल से बैठू तो ये घंटा ना बैठ सके वापिस जाके कहा पहुंच तो जद्दा शहर में बद बदू बोला के भाई ओ भाई मोहन जी कैसे कैसे आयो या सरदारोहन का जगदा शहर का बैठ जा कर करा। सलाम सच बताओ हमसे क्या को है काम काम हाँ। बस सुनो झूठ मत बोलो हतो मिनक की जान नौकरी अपनी खोलो खोटे कलेज रही ना बैठन को काम का दुश्मन की जान का मोस्तम कितना लेगा दाम औ भैया कितना पैसा लेल करो आदमी सुन लाला जी बात झूठ ना हरगिज बोला चाहे कुछ या मत नौकरी अपनी खोला दो हजार मार देगा पहले वक्त की जमाना की बात थी मोहन जी हाँ कर लेता एक हजार एडवांस दे दिए एक हजार नहीं तय कर लिया एक काम तो कर लो जो जगदा शहर के बाहर झाड़ी उन उन तक तो किसी बहाना बहाना जंगल के बहाना लिया और टुकड़ा-टुकड़ा करना काम का कौन माओ कहा अली जान कैसे दोस्त मेरे तो कोई दिन को ना रहो भैया मंडी में भाव गिर गया और भाव दो पैसा का नारा मेरे तो हार्ट अटैक होकर मरूंग बोलो यार ऊपर वाला ना देखा तो तो कैसे तो भाई जंगल में चल आ भवा बाहर की हवा लगेगी दिमाग बदलेगा नहीं तो दिमाग मेरे दिमाग बदलो मेरे पंख को घबरा लो मेरे साथ फटाफट चल जंगल तेरे भाई बहुत हो बहुत देर होगी बैठे बैठे मेरी बीबी अहर खातून बार देख रही है तो कौन नहीं चल नहीं पड़ेगा तुझे अल कर जाता तू है जबरदस्ती अर्जित करके ले जाता है जंगल में जाके और झाड़ी में या को बिठा जाए उ आप निकल जाए आगे तो कौन बद्दू चारू चार बद्दू क्या टूट कर पड़ते हैं लड़का पे तो क्या जंगल में क्या लड़का के भाव के भाव होते है क्या बात चलते सुनती है पलकी करी ना दियर करा लड़का का भी घेरा अब तो बारे दून भी उजाल पाक भी इलाही रे अब तो तू बिन मेरा भी जब कौन मेरी सुने भी दुहाई टी फिरली बहूए भगद मेरा मोहन भाई बरा तेने टटी फिरली बहूए भगद मेरा मोहन भाई मेरी एक ने बीमारी मार बड़ी कमक आई बेरी मारी मारी ही मारी भी बड़ी कम भड़का रोवे और भी घास कहे उन अरे याने मुँह में घास भी कहे जल्ला पे बंद करो भी हथियार भगल ना ही सू भी जासू भी भी भी बताए कतल कर भी जासू। सच्ची भी बताए कतल कतल कर कर जासू जासू बारे भी दोनों जाड़ में तमने यू बना भी लियो मजमून दिल की मनसा खोलियो यो की मेरो तम नाहक कर रहा भी खू इसको ये जब कहते हैं भैया क्यों मार रहा डेरा देर करा लड़का का घेरा बारे दोनों तो तेने टी फिर बगद मोहन भाई मेरी करे मार ही मार बड़ी कमती आई लड़का रोवे हो डाये गिराने नंसू आंसू मुंह में जली घास जल्ला भाई टुकमु बंद करो हथियार हत्या भगल नासू सच दे बता कतल कर रहा हो जासू बारे दूर जाड़ में तमने बना लियो मजमून दिल की दो में तमना खोलो कर रहा हो भाई साहब क्या वजह पे मैं मार रहा हूं जल्लाद वोल दो रुक जाओ है भाई साहब तेने क्या कही चट्टी फिर हुए मेरे मोहन भाई लोग हाँ जी मेरे दोस्त है मेरे यार है मेरे प्यारो है मेरे भाई है तेरे पागल मत मोहन को नाम ले सब मोहन का उपकार रुपया तेरी जान का हमको कालू दे हजार और भैया तेरी जान का दो हजार रुपया हमको वहां ने तो मारने के लिए हमारे लिए दिए हैं और तू हमने उसी ने कत्ल करवाया हमारे पे तो पहचान सु आदमी हाँ कहो तो भैया पहचान सु मारते हो तुम्हें क्या कीमत लगा दो तो कौन अली जान अपनी दौलत लगाते तो अपनी जान के बदले बारह दूर जाड़ में भाई तुम तो कौन लड़का को भाई तू हम पे बनिया ने मरवा मोहन साहूकार ने और उसका नाम मतलब कौन लड़का अपने जान की कीमत लगाता है और भैया बारह दूड़ जाड़ में बी की बी कह लिया रुपया मेरी जान का मुझ एक लाख ले ले एक लाख रुपया ले लो ले, लेकिन मुझ जान छोड़ जिंदी छोड़ दो बोला क्या छोड़ दो हम लखपति होकर ना देखो आज तक लाखपति तो हो जाएगा दो बोला के है थी जाते हैं पट्टी बांध करो हथियार अल्लाह तुमको जन्नत दिए मुझे तुम तरसा, तरसा के मत मारो बाहर दोनों जाड़ में होगा भाव को भाव वाह लड़का सैयद का कमर के जादन आगा घाव शरीर में सत्र घाव आ जासा जाबी और जब चार ठाकुर छत्री तो जैसे इन पर हथियार बाज रहा था छत्री चारों को चारों चले आ रहे बनी में उनको हाय हाय की आवाज आई और ये बोला कि यार कोई घर घबरा रहा है परेशान आदमी आके और ये देखे देखे लड़का का भाई इनको देख के चारों दुबक जाते कौन चारू जल्लाट दुबक जाते चारों छत्री इधर को फिरे कोई नजर नहीं यार लड़का देखे तो खून में चला बड़ हुए पड़ो और हाय हाय लो वान भाई भाई तो तू क्यों मारो क्या बात कि भाई मेरे मोहन हायवान जहाज को धोखा मेरे साथ बारे चारों गुस्सा में भर के चारों घबरा गढ़िया में कसम देते पूरी तलाक लगाते है लेकिन छत्री के सामने कोई नहीं आता चारो पांच भग जाते हैं लड़का के लिए ढक जाते हैं। एक लाते लकड़ी की, लकड़ी में रुई के पहल लगाते हैं। और लड़का को लुटाते हैं। लुटा के चारों छतरी चल देते मुल्क के शहर, लड़का बेहोश हो जाता है भाई भाव कराची में रहेगा बीवी खातून रहेगी जद्दा में और इसके लेके कहा चल दिए फलस्तीन के नहीं में दो बोला कि भाई एक काम करो यार डांडा पे बैठा चलो कर लीजिए इत बार खबर बादशाह आए पड़ेगी हमको फांसी करे तैयार और भैया कत्ल केस हमारे ना लग जाए दो बोला कि यार हम जंग होते जब भी तो मरते नहीं संग लेके चलेंगे इसको साथ ले जाते हैं। और जा के जाके बादशाह वहां पेश करते हैं बादशाह सलामत देखो जी हमको रास्ता में सिंदूक पाई है इसमें एक लहा से इसको देखो ये खोल के देखता है तो खूनन में हुए पड़ो आँख खोली लड़का की बादशाह गुस्सा भर के सालों को फांसी दे दो वो बोला ले ले भाई नाम तुम फिर में फांसी लग गई लड़का की आख मान के हो भैया से मेरी आंख खुल मेरे मई बात कर मैं तेरे में देख रहा हूँ तो खूनन सुख सिंधु भरे लेकिन मैं बात तो कर सकूस तो ले को बयान मेरा ले पहले जब फांसी ओ भाई बेटा क्या बात है रूप स्वरूप लड़का मलुक था नूर था तजला छूट लड़का पे बेटा कल बन दिखा बोल बात पता तो पूरी बात को बताता है लड़का मैं वहां से उस शहर का रहने वाला हूं वहां शहर का हूं वहां पैदा हुआ वो मेरा भाई है मेरे मुझे ऐसे धोखे से मारा है। और तो मेरी जान इलाज करते भर्ती कर दिया जाए ये यहाँ इलाज करवाता भाई भाव की रांची में बीबी खातून कहा शहर में रहती है तो कौन इस लड़का को इलाज के लिए बेदो वैद लग जाते ये यहां रहता है और अब किस्सा कहां का चलता है साहब यहां बीच में किस्सा और चल जाता है चार, चार जमींदार और थे इसी कचड़ी में अदालत में उनका फैसला था इसी अदालत में उनका फैसला था तो वो रोजाना तारीख पे आते थे यहाँ तारीख निभाने के लिए बजाने के लिए आते थे यासू जब के थे, तेरे कुछ हो जाली जान तो तू हमारे पास आके बैठ जाए कर बराबर और हमें तू अच्छा बहुत लगे प्यारो आदमी इसके कुछ फायदे हो गए के बराबर बैठा रहता था उन चारों जमींदारन का मुकदमा सुन लो तो वजीर जी जब आंगड़ी पंजा कर दे तो पांच ले लें तारीख लगा दी उन चारण की अलग जो जमीदार थे उनके यहाँ एक दिन पूछ लिया भाई तुम कौन हो भाई हम जमीदार हैं क्या बात है हम पे केस लगा रखा रखो झूठा वजीर ने अच्छो हाँ बादशाह मुकदमा नहीं खटा है और तेरा वजीर अच्छी गद्दारी करता है तो ये इसको यहाँ से हटवा देता है वजीर को ये वजीर बन जाता है कौन अलीजान हाँ का फलस्तीन का यहाँ का वजीर बन जाता है अब कौन भी भी खातून पर जाकर जो मोहन साहूकार वो उससे अपनी शादी खेता वो तो मर गया जान कहा था एक औरत से किसी से मैंने मुलाकात करते देखा लेकिन नहीं मानती इस बात को और ये, ये मोहन साहूकार जी इससे जबरदस्ती के नाते भुगतता है कौन फकीर बनके के जबराइल फिर वापिस आता खातून को फिर ये मिलता फिर कहते रहे साहिल बाबा तू जानना मु बंद ना कर तुम्हारा कह देती अपना खामिन से कह देती और आज ये दिन ना देखना पड़ यानी कि ओहो बच्चा घबरा मत धन तुमक का नाम पर लुटा दे तेरों पिया तु मिल जाएगा तो इसको ये फलस्तीन पहुंचाता है वजीर ने जो बूढ़ो वजीर जो फैल करो वहां ने बादशाह की लड़की हलीमा को अलिहान लगा के और अली जान के लिए कैद करवा दिया जाता बादशाह बीमार हो जाता है खातून जाके हकीर बनके के वहां पहुंचती है इसको बादशाह को दवाई देती है बादशाह ठीक होता है इसकी दवाई से जब ये दोनों जड़े मिलते हैं साहब ये अली जान की बात है तो किस्सा कहाँ का होता है कराची शहर में अली जान भाई तो वहां चला जाता है और खातून हकीर बनके चली जाती है और को दवाई हलीमा से इसकी शादी करवा हैलीमां कौन की अली जान की अब ये अपने भाई की याद में भाई को ढूंढने के लिए निकलता है कहा से कराची शहर थे तो कहा पहुंचता है कोपा शहर में इसके पीछे पीछे कौन सोहन साहूकार भी बगैर कहीं अपने ऊट लाद देता है लदान करके कहा पहुंचता है तो कौन उम्रांच तो क्या सोहन साहुकार कहता है क्या बात चलती है सब प्यारे सुनती में तो सुख हूँ अरे भैया सुने भी हमारी बात हम भी बणज करेगा परदेश में, में रा दोनों हम बीर चलेगा विसार सुन तो सुनियो मन की बात हम भी भी दो साथ साथ हम भी भी भी भी दोनों दोनों आज में भाई भाई भाई अपने ही साथ साथ साथ और बहुत माल मेरे तेरे गए हुए, हुए। जाने कितना माल कमाए तो कमाए कहते उमरान अरे भाई मेरी बात सुन दे इतना काम है मेरा तो कौन सा तो क्या कहते भगत के उमरान तो क्या बात चलते सुबह पैस उठते जब ख्याल भी अपनी आया को अरा कोई मेरे धब्बा भी देना लगा है ऐ परमसारी भी रोटी तो छोड़ के गे अरे बीरा अपनी आधी लूंगा भी खाई भाई ख्याल अपनी हया को कोई मेरे धब्बा देन लगाए सारी रोटी छोड़ के भैया अपनी में आधी लूंगा खाए भाई साहब मैं सारी छोड़ दूंगा आधी रोटी खा लूंगा अपनी कौन कहता है उमरान खूप शहर में जाके सहन साहूकार पूरा शहर में मनादित करवा दे भैया मैं क्रांति शहर से आए है हमारे साथ क्रांति लगी हुई है और हम बहुत हैं या आदमी को और यहाँ खत्म करनो या को माल ना बिकनो और इसका माल बिकने नहीं देना नौ महीने हो जाते हैं लेकिन पाबंदी करवा दिए कौन सहन साहूकार पूरा शहर में कह के पूरा सेठ साहुकार इकट्ठा करके तो कौन बीबी जन्म से तो क्या उमरान कहता है राबीबी मेरी बात सुन ले तो क्या बात चलते बीबी बीत गया नो नोमा से अरा, भी भी भी मालना भी हमारो जितना लाला साहू कार अरे सोचले अरा नहीं बिके भी हमारो नाज मेरो मन ऐसे करे हरा मंडिया है मैं ले जाऊं राजी भी जन्म सुनियो बीबी बात माल ना बिके हमारो जितना लाला साहु कार मांग रहा या उधारो बीबी जैनम सोच ले ना ही बिके हमारो नाज मेरो मन ऐसे करे जैसे मैं या ले सिराज सिराज मंडी ले जाके मैं माल बेच देता हूँ और वहां जाके बिक जाएगा यहाँ एक कर लिया सबन ने एका में पूरा शहर होगा मेरो माल ना बिके बही हम टोटा में पड़ जायेगा तो कौन कहती है बीबी जैनम हरा पिया बेसक सी तो सी तू ले जाओ बीसी राज तो मान हमारी हरा ले जाओ बी सी मेरी बेसक ले जाओ बीसी बी सी राजन के भी बीच मत करियो यारी अरे बिना बीबी बीबी यारी भी भी यारी पिया मत करियो जब तू सुन पिया तो सु कहू तो कुमे या बिर दो सीख भोजन तू करियो अपना हाथ सू पिया मेरा कुछ तु सहेली जो भी तकलीफ पिया तकली सिख तो मान हमारी पर के बीच गैर मत करियो यारी सुन पिया तो सु कहू या भी दुहू सिख भोजन करके खायो अपना हाथ सो कुछ तुम सहेली जो तकलीफ ऐ सैयद का लड़का देश जाओ गैर से यारी मत करना परदेश में किसी का मत करना और अपना हाथ सु भोजन करके खाना सऊ देते कौन सहन का, पीछे पीछे कौन के उमरान के पीछे उमरान भी सऊट लाद सहन बनिया पता लग जाए साहूकार जी सोन साहुकार कहा पहुंचता है खूब शहर में अः भैया चार बदू लेता यहाँ से मेरे साथ चलो तुमको मनमानी मानी धाड़ी दूंगा मेरा जो काम है वह कर देना ठीक क्या काम है भैया जो ये आदमी है ये आदमी मार लो वापिस चला जाए वापिस सारा बेच के माल कौन उमरान जन दिन को उड़ी दो भूको पिसाया ऊंट पे चलो बैठो आरो सौ टन का गल्ला पे और आगे आग गल्लो एक ऊंट पे कौन बैठो उमरान सौ टन को बुल्लो पीछे पीछे कौन को चलो आए चारू बद्दू बोला यार तुम एक जगह रहने वाला एक गाँव कहा पीछे से भी आया लेकिन तुम बोलो ना तो कौन भड़का तो अपने मन में हो भैया मेरा मन की बात सुन लो इतनी बात है तो क्या भगत का लिहान लगा तो कौन सोन साहूकार कौन को चारू बद्दून सुखे कहते तो है